तो अंग देवता शिक, की पूजा भी श्री कृष्ण की पूजा की काही एक अंग हो गई उसको भी भक्ति कह ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये हमने आश्रय हो उसको भी भक्ति कहा जाएगा इसको कहते हैं आवंक सिद्धावक् और दूसरी है संघ सिद्धावती संघ सिद्धावक्ति है जहां ठाकुर की सेवा की जा रही है परंतु ठाकुर की सेवा के साथ साथ अन्य जो वस्तुएं हैं है, उनको भी स्वीकार किया जा है जैसे सेवा करने के लिए बैठे और आसमन कर रहे हैं है, या और काम स्पर्श कर रहे हैं, अब काम को तीर्थ कहा गया माघ को तीर्थ कहा गया अब कहीं जल नहीं मिले तो काम का माघ का स्पर्श कर लेना इसका मतलब तीर्थ स्नान कर लेगा तो ये जो तीर्थ का जो सेवन है वो तो तीर्थ का सेवन या करने के लिए तो के के नक, जो हैं, उनको जल से भिगो करके अंगूठे का एक पाल उनको जल से भोग करके और नाक को छुने जो सकत आप पानी पालो पर क्षति अब ये हाथ में का कर रहे हैं तो ये प्रोक्षण करेंगे ठाकुर की सेवा के लिए तो जो पूजन में आवश्यक शुद्धि भूत शुद्धि इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो भी संग सिद्धा भक्ति के उसको हम संग सिद्धा करेंगे भक्ति का ही अंग है ठाकुर के पूजन का ही एक अंग है नित्य पूजन का अंग है वो वास्तु पूजन की तरह से ये नहीं है कि एक बार कर दिया पूजा बस छुट्टी हुई तो इसके बाद में रोज वास्तु पूजा करने के लिए थोड़ी बैठेंगे रोज गणेश की पूजा करने के लिए थोड़ी बैठेंगे परंतु तो आचमन प्राणायाम ये तीर्थ स्मरण इनका जैसे स्पर्श कर रहे हैं तो ये यदि पूजन की एक सम्यक छोटी सी विधि के रूप में को स्वीकार किया गया तो ऐसी भक्ति को हम कह रहे हैं संघ सीताभि ये संघ सीतावक्ति संघ का दृष्टांत हुआ जैसे रानी रसोई कर रही है रानी राजा को परस रही है और सेविका या सखी रानी को लाला करके सामान दे रही है उसकी रसोई में सहायक होकर को ग्राही मांग है ये होगी संघ सीता मुख्य भक्ति कौन सी कहलाएगी मुख्य भक्ति कहलाएगी सौरूप सुन्द सिद्धा भक्ति सौक्ति कौन सी है श्रवण कीर्तन स्मरण आत्मनिवेदन ये नौ प्रकार की भक्ति ये स्वमुप सिद्धावक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण जो नाम जप किया जा रहा है वो साक्ष तो राजा को भोजन कराना ये हो गया मुख्य राजा की सेवा करना राजा की प्रीति करना यह हो गया आ, रानी सहायता दासी सहायता कर रही है सखी सहायता कर रही है, वो हो सखी सिद्धा भक्ति सामान कहीं सड़क से लाया जा रहा है और सड़क किसी वाहन के ऊपर रख के वो लाया जा रहा है सड़क से आ रहा है तो वाहन पर धकेल के ऊपर रख करके मार्ग रसोई में डाल जा रहा है तो उसको हम कहते हैं तो की आराधना करते हैं तो अन्य देवता की आराधना करने पर भी उनकी अन्यता कभी भी बाधित नहीं होती वो अन्य देवता बनी जब उनका लक्ष्य निज सुख नहीं है उनका लक्ष्य श्री कृष्ण रास तो श्री विश्वांद के द्वारा राशेश्वरी वृंदावनेश्वरी के द्वारा श्री सूर्य भगवान की आराधना करना वो सूर्य भगवान की आराधना या देवी की चंडी की आराधना करने के लिए श्री चंदावली जी का नृत्य आना यह कृष्ण मिलन का एक बहाना तत्व तो का उनका लक्ष्य कृष्ण मिलन तो यहाँ पर श्री जटलाजी मुखराजी से यही बोले कि जल्दी से मेरी पुत्र वधु को सुमंगल स्नान विभूषण आदो सुमंगल स्नान करा करके मंगल स्नान करा करके आभूषण इत्यादि धारण करके वह जल्दी से अब वह सूर्य की पूजा के लिए जाए और सूर्य पूजा करेगी तो हमारे यहाँ पर बुद्धि होगी जगत को देने वाले सूर्य को प्रकाश प्रसार करने वाले कृष्ण पर तो पूजा की जाती है कृष्ण कृष्ण नहीं का कोई नहीं कृष्ण कृष्ण कृष्ण को तो सब अपना ही समझ रहे का का कोई पूजन नहीं पूजन किया जा रहा है सूर्य तो गुण बोलते है दोस्त सपना हमें न करोड़ों गाय प्राप्त हो हमारी की खूब वृद्धि हो हमारे घर में भी देखो ईर्षा है दो वक्त चंद्रावली उसने देवी की आराधना की गोवर्धन भट्ट के गोवर्धन जो मंद है उनके घर में कितना वैभव है कितनी गाय है यदि मेरी पुत्रवधु भी सूर्य का पूजन करेगी तो सूर्य भगवान की कृपा से मेरे यहां पर खूब धर्म की वृद्धि हो जाएगी ईर्षा देखा दे। जैसा होता है ऐसे ही यहाँ पर तो इनकी इनके लिए तपन अर्चना तपन सूर्य सूर्य की अर्चा के लिए आप मेरी उत्तरी को प्रेरित करें अज्ञान और अज्ञान हम कार्याद्याल श्री जटलाजी कहते हैं कि मुझसे पौर्णमासी जी ने ये सलाह दी समझे चौधरा जो दिखाती तो है वो खुशी सबको शिक्षा दे रही है कहीं भी कोई भी बात आए बड़ी बुढ़ी है और सारे मंत्रों को जानने वाली है सब व्यवस्था जानने वाली है औषधि मंत्र कोई भी चीज छिपी नहीं है सबकी व्यवस्था को भी जाननी है इसलिए पौर्ण मास ने मुझे मासी सब कुछ तो पूर्णमासी जी ने मुसीजिए कि आज्ञा निज गोष्ठा एक बात मुझे समझाने मुंह में तू गया निजो स्वामी ब्रिजकि रानी ब्रिज रानी श्री यशोदा उनकी आज्ञा की अवज्ञा उनकी आज्ञा का पालन तो इसलिए श्री यशोदा जी यदि ये आज्ञा प्रदान करें कि राधिका मेरे यहाँ पर आकर के रसोई संभाल में। क्योंकि राधिका को दुर्वासा ऋषि का एक आशीर्वाद मिला हुआ है जगत को आशीर्वाद दे देंगे इनको भी आशीर्वाद मिला हुआ है दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद मिला हुआ है कि उनके हाथ से बनी की रसोई जो भोजन करेगा वो दीर्घायु को इससे मेरे पुत्र कृष्ण की दीर्घायु हो इसके लिए आग्रह पूर्वक श्री यशोदा जी बुलाती हैं नित्य प्रति श्री राधा को रश्मि के काली को समान और इसके लिए आमोलन करने के लिए कहीं चाबी घुमा दी है जटला कि वो बाधा डालने वाली हो सकती है तो जटला की चाबी पहले भर दी है और जटला से कह दिया कि देख तेरे कल्याण की बात कह रही हूं मैं तू तो आज्ञा अनुवज्ञा दिस गोष्ठ आज्ञा तू अपनी घोषणा में श्री यशोदा तुल की आज्ञा की अभी ना करना कार्याज्ञोन तिशु जो बुद्धिमान जन है उनकी उनके अनुसार कार्य करना जो हित करने का उद्देश्य देने वाले हैं उनके हित हिसाब से कार्य करना कार्य अनिवृत्तियों तो जो योग्य जन हैं, उनके अनुसार तो कार्य करना और जो अनिवृत्ति जन हैं, दुनिया में सब दस्तरे के लोग पले पड़े, पड़े हुए हैं कोई तो कोई आकर के तेरे काम भरे और उनकी बात मत आना बोले तो अरे क्या रोज की रोज दूसरे के घर में रश्मि करने के लिए अपनी बंदू को भेजती हो अच्छा लगता है ऐसे कहने वाले में तो जो अनवि उन अन्यों ने अवज्ञा का चाहिए अर्थात उनकी बात पर काम मत यदि कोई तो कोई कहे कि बुरा लगता है, है ऐसा नहीं होता है बुरा है, बुरा है, बुरा है सबसे ये ऐसा तो ये कोई कहता है तो हमें जन चो है उनकी मुक्तियों में आज्ञा करना और श्री यशो आज्ञा का पूरी तरह से पालन करना तृतीय दिश अफा ऐसा प्रतिदिन हरे दिन, दिन श्री पौर्णमासी की मुझे आदेश देती है अर्थविज्ञान पौर्णमासी जी तत्व को जानने वाली है अर्थविज्ञा परम तत्व को जानने वाली है अर्थात विज्ञान पौर्णमासी पौर्णमासी जी ने लिए मुझे आदेश प्रदान किया है ये आ, ये श्री श्री श्री श्री कह रही जी और और ब्रह्म में में के कृष्ण की अष्टकालीन का जो अध्याय है एक अध्याय का इसमें कृष्ण की अष्टकालीन लीला का वर्णन किया उसी की आधार तो के आधार पर परमी जी ने ये आठ श्लोक लिखे और उन्हीं का विस्तार फिर श्री गोविंद कृष्ण भावनामृत इन सब ग्रंथों में बाद में के उन सूत्रों का पूरा विस्तार तो वो कह रहे हैं सर्वसोर भवे जटला मुखरा से इसलिए हे आदि आप अपनी बात राधिका को ऐसी शिक्षा देना अच्छी शिक्षा देना कि सर्व राधिका वैसे भी सर्व मंगल से मंडित होकर के विराजमान है संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर के श्री राधिका विराजमान है उनको ऐसी तुम आदेश प्रदान करना कि सर्व सम्पत्ति यथा सुनो मवेदे ममो मेरे पुत्र को संपत्ति भी प्राप्ति हो अभिमन्यु को संपूर्ण संपत्ति मिले हमारे घर भी बड़े, ऐसे उनको सदा सलाह देते हुए विराजमान है ना और इसके लिए प्रोत्साहन तो करता घर बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं तुम तो घर को तो सुधारने वाले मेरे घर की उन्नति हो ऐसा तुम कर ऐसे श्री जटला जी ने खुशामद करते हुए मुखरा से कहा अपनी श्री तुम गो तुम ना श्री राधिका तुमको तुम ऐसी शिक्षा देना जिससे हमारे घर तक खूब धन संपत्ति हो तो कौन आगे मुखरा तुम स्वामी अपनी बात ने अर्थात श्री राधिका को जो कि सर्वमंगल पंडित बहुत अच्छी है हमारी पुत्र बधु सर्व मंगल से मंडित है ऐसी राजा को तुम सारे गुणों से युक्त बनाओ जिसे मेरे की संपूर्ण उस मेरा पुत्र संपूर्ण संपत्ति से तो हो हमारे घर में बहु तथा पुत्र तलपा उत्तिष्ट पूर्ण वास्तु पूजा कम मंदल स्नान पूजो आरभ सर्वे और ऐसा कहकर के श्री मुखराजी के साथ में जकला वे श्री के शैया भवन में पढ़े और तो शैया भवन में आगंध कह रहे हैं पुत्री हे राध के वधूम अथा भाषद अपनी श्री से कर रही है कि हे अब तब तक सोती उठो चाहिए वास्तु पूजा जल्दी से वास्तु पूजा करो अर्थात घर की देरी स्वच्छ करके देवी के ऊपर कोई मंगल चिन्ह अंकित करके बार के दो जो थम्बे हैं थामे हैं उनके ऊपर सर्भ उनके ऊपर कोई मंगल मानने चिन्ह जो हैं उनको अंग करो तो कमल केला कलश मत्स्य स्वस्तिक ये शंख ये सब परंपरा मंगल में घंटा ये सब मांगलिक चिन्ह हो करके विराजमान है इन मांगलिक चिन्हों को अंकित करते हुए तुम विराजमान तो वास्तु पूजा जो है मैंने देहली की पूजा तो देहली की पूजा तुम करो तुम तो मंगल स्नान विधि विधाय और जल्दी से मंगल स्नान विधि करके शुभ स्नान करके पूजो भारत संपूर्ण विधि सूर्य भगवान के लिए भी पूजा की तैयारी करो और सूर्य भगवान का पूजन करने के लिए तुम जाओ तो संगता मतलब सूर्य सूर्य का पूजा का पूजा को उपहार सूर्य को प्रदान करके विराजमान सूर्य देखिए संगता जो जगत को उत्पन्न करें खाद्य सामग्री उनको उत्पन्न करें उनका नाम ही है सूर्य संता संता एक है सूर्य का जो उत्पन्न करे पृथ्वी से अन्न को सूर्य नहीं होता तो उत्पन्न नहीं होगा तो जो पृथ्वी से उत्पन्न करे उसका तो प्रभात माया अहो तथा निद्रा मुहुर् हार तांगी उसी श्री उसी समय श्री ने भी प्रवेश किया और बर्बरा हुए आ गए थे आदत हो गए बोलती रहे तो बर्बराते हुए आ गई है प्रभात में आया तब अरे प्रभात हो रही अभी अभी तक रही है का? अभी तक बेटी सो सो है है है है प्रभात आ प्रभात आ आ गया गया आया वो क्यों नींद अभी दी, क्यों नींद में पड़ी हुई है अरे बेटी ऐसा कहते हुए स्ने हाल बताएंगे श्री मुखराजी जो स्नेह से आठ स्वरूपाधी हैं ऐसे स्नेह से आठ स्वरूपाधी मुखरा उन्होंने प्रवेश किया शैया की शैया के भवन में और तमाम अब तक अवेदम उस समय ये कह रहे हैं उत्तिष्ट से शैनाथ प्रमुख बोले अली प्रमुख अली अभी तक क्यों अलसाई हुई है अपने काम में इतना क्यों तो कर रही है हरि प्रमुख देव अपने कर्तव्य को अब पहचान तो बेटी प्रमुख देव अब नींद में मोहित होने की आवश्यकता नहीं है रमेश अरे तो आज रविवार है क्यों तो भूल नहीं है आज तो नित्य ही सूर्य पूजन होता है और रविवार की विशेष पूजन होती है तो आज तो सहयोग से रविवार में आता है इसलिए सूर्य का पूजन करने में आज को तो विशेष सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी देर भी लगेगी सूर्य पूजन में इसलिए आज रविवार है इसलिए सूर्य पूजन करने की बात ज्यादा काम है इसलिए चलन से तो अब अवलब करने की जरूरत है ये रविवार ये लक्षण में है तक कोई भी बार होगा तो नृत्य कह रहे हैं बने तो नृत्य बार हो उस पे तो उसमें तो पूजन सामग्री थोड़ी कम है परन्तु रविवार को तो जब पूजन पूजन होगा इसलिए आज विशेष रूप से पूजा करने के लिए चलो तो व्यस्त बालों के रमेश आज सूर्य का ही बार होकर के विराजमान है रविवार विशेष रूप से सूर्य का बार होकर के विराजमान चंद्रमा शिव जी का बाल होकर के विराजमान है फिर मंगल बुध ब्र शनि पे कहीं किसी किसी के बाद तो कोई हनुमान जी का है मंगल मंगलवार को बुधवार जो में गणेश ऋषि का है और शुक्र बृहस्पतवार लक्ष्मी जी का और शुक्रवार का ही और जो देवी है शनिवार शनि का रविवार तो को जैसे यहाँ पर विशेष रूप से रविवार की बात है कि बिस्मार रवि तुमने आज आज उस अः रविवार की है इसलिए विशेष रूप से पूजा की तैयारी में देर तेल से जल्दी से उठो स्नान प्रभातार्घ विधायक जल्दी से स्नान करो स्नान करके सूर्य को प्रभात प्रभातकालीन अर्घ प्रदान करके पूजो महारम रचया रचय अश्य चाह सूर्य भगवान के लिए पूजा के उपहार उनकी जल्दी से रचना करो सूर्य की पूजा तिष्ठेति प्राह भी तब बचा श्री चटा के और मुखला के वचन को दूर से सुनकर के तत्मार उनके वचन से श्री विशाखा भी जाग गई है और जाग करके विशाखा जल्दी से आई और श्री राधे से आकर के कह रही है सके राधे सखे पूर्ण समुद्धि अभी वीर अभी तक सो सोने है जल्दी से जाए ऐसा कहकर के करके सहित पूर्ण उत्तिष्ठ जल्दी से उठ उठ उत्तिष्ठ प्रा जल्दी वो हो ऐसा विशाखा ने भी राधी को जगाया बचोगी क्षय नहीं तो इन सब मुखराजी के जगता जी के विशाखा जी के इन के वचन को सुनकर के शाम बच्चों भी शय था शैया के ऊपर श्री राधिका ने सुना और मोहन प्रजाप कर पुनर्न श्री राधिका जाग गए जाग करके भी खुश so, मुसा करके फिर से सो मोहन को प्रजाप कर दोबारा जाग करके अपना पुनर्निद्रव फिर से थोड़ी सी सो रही है बीच सांगी। अब उसके लिए एक सुंदर दृष्टांत दे रही कि जैसे कोई राज में तैर रही है शांत तालाब है और तो शांत तालाब में राजहसी खड़ी हुई है और इतने में ही तेज हवा है और हवा आने पर लहर उठे और लहर उठने पर जैसे वो राजहंसी वो भी लहर के साथ में ऊंची उठेगी बैठेगी तो वो भी चुपचाप उसी तरह से बैठ जाएगी तो लहर आई ऊंची हुई फिर नीची हुई फिर जैसे राजहंसी बिना कोई चेष्टा किए हुए जैसे लहर के साथ में डूबती हुई लहर के साथ में ऊंची होती हुई हुई जैसे नीचे आती हुई जैसे होती है ऐसे ही श्री राधिका भी एक बार फिर से से की तरह के ऊपर ही होकर आप शैन करती रहे दृष्टान बड़ा सुंदर बीच है जैसे लहरों के समूह के कारण तलांग कार में कोई राजहंसी जो शांत तलाम में विराजमान थी वो विचारे था वह हाँ आज चंचल हो रही है उसमें गति अपने आप आ रही है लहर के साथ साथ वो अपने आप डूबती उतराती हुई तैरती उफराती हुई जैसे विराजमान हो रही है इसी प्रकार श्री राजकाली रथ आल सांगी के कारण आलस्यु का अंग होकर सुंदर एकदम सटीक ये वास जो है वो एकदम सटीक है मैंने वही का वही दृश्य उपस्थित करे जैसे एक हंसी लहराई को ऊंची हो गई फिर नीचे हंसी में कोई अंतर नहीं है वो तो सो रही बुद्ध जैसे तैरते तैरते सो रही है लहर आएगी ऊंची होगी पर नीचे आए उसको कोई पता नहीं ऐसी राधिका तो अपनी उन्होंने नहीं छोड़ी है और थोड़ी सी खुशखुसा करके वापस सो तो दृष्टान अलंकार का बड़ा सुंदर तो ताशाम बच्चों भी उनके बचन को सुनकर के युद्धाष्ट्री राधिका जाकर के फिर से निमित्रो सो गई जैसे राजहंसी लहर के साथ में डूबती उतराती हुई अपने सोती रहती है निश्चिम दिश्च, निश्चे रहती है चेष्टा रहित रहती है जो परिस्थितियां हैं वो उसमें चेष्टा उत्पन्न करती है, मनु वो वैसी वैसी ही विराजमान तवे अवसराधि चक्रति मंजिली साखी श्री इतने में ही। अवसर को जानते, जानते हुए कि श्री राधिका नहीं रही हैं आदस्य के कारण ये केवल सोने का प्रयास कर रही है अंत नहीं है इसलिए इनको जगाने वहां जगाना अब कोई की बात नहीं है जानते का समय है। सुन समझ के भी बस सोने का बहाना कर रही है। सब सुन रही है समझ रही है किसी ऐसे व्यक्ति को अब एक बार जगा करके देख ही लेना चाहिए तो तदेव अवसराभिज्ञान उस समय जगा जानने का अवसर आ गया है यह जानने वाली श्री रत्मंजली जी आगे आएंगे और सखी वृंदावनेश्वरी आए श्री रत्न जी ने अपनी सखी श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका मंजरी भी आती है सखियों के बीच में मंजरियों की गिनती भी कुल मिलाकर के सखी वर्ग में ही होती है सखी तीन प्रकार की हैं एक सखी है कृष्ण स्ने राधिका दूसरी सखी है समस्ते हाथ भी है, श्री राधे का स्नेह लिखा कृष्ण स्नेहा जो सखी हैं वे लीला में तो है, है। परंतु उनका अनुकरण कोई भी नहीं करता है जितने भी साधक हैं वे उनका अनुकरण नहीं करेंगे साधक अनुकरण करेंगे या तो समने का या सखी स्ने लिखा समस्ने लिखा फिर दो प्रकार की एक प्री सखी और एक प्रिय नर्म सखी प्रम सखी है जो परस करने का अधिकार नहीं रखती है जैसे श्री ललता विशाखा इत्यादि ये प्रियर्म सखी अष्ट सखी का राधा रानी की जो परिहास करने का अधिकार नहीं रखती है दूसरी सखी जो है, वे है प्री सखी जो श्री राधिका के प्रिय होकर के विराजमान है पंत परिहास नहीं करती है आदर का भाव रखती है जैसे श्री प्रताजी खी जी ये श्री राधिका से सीधा सीधा साक्षात पर हासिल करेंगे तो प्रिय सखी बराबर के स्तर की हैं प्रिय ये प्रखी के प्रति आदर तो ये दो प्रकार की हो गए समस्त ले परंतु इन सखियों के भी प्रेम को यह तोला जाए कि राधिका के प्रति प्रेम ज्यादा है कि कृष्ण के प्रति प्रेम ज्यादा है तो पल्ला राधगा का ओर ही जीता रहेगा श्री राधगा के ओर ही इनकी प्रभु जा तो दूसरे प्रकार की सखी होती पहली थी कृष्ण से हादसा दूसरी थी समस्या समस्या दो प्रकार की एक प्रिय सखी और एक प्री सखी अब तीसरे प्रकार की जो सखी है तीसरी कैटेगरी है वो सखियों की है वे भी सखी कहलाएंगे वे है मंत्री जो सखी स्ने का होकर के विराजमान है स्पष्ट रूप से श्री राधिका में ही जिनका स्नेह अधिक होकर के विराजमान है यह भी दो सक दो प्रकार के एक नित्य सखी और एक प्राण सखी इनमें नित्य सखी जो है वे तो नित्य पर होकर के विराजमान है प्राण सखी वे हैं जो कहीं साधन करके विराजमान तो श्री रूप मंदिर रत्न मंदिर श्री रत्न मंजिरी जी ये जितने भी सखी हैं विलास मंदिर जी गुण जी ये जितने भी सखी हैं ये तो है मित्य सखी नित्य ही प्रेम रखते हुए विराजमान और जो साधक जन मंजिली स्वरूप को प्राप्त करके विराजमान होंगे प्राण सखी माने अपने प्राण वहां पर ही समर्पित करके वे तो तो वे तो ये जो दो सखी है सखी ये नृत्य सखी और प्राण सखी ये भी कहलाएंगी सखी तो रथमी जी श्री राधा रानी से जो संबोधन कर रही है वो संबोधन कर रही है कि सखी वृतावनेश्वरी श्रीमन चरण पंत तो अली सखी अभी तक तो सो रही है ऐसा कहते हुए श्री वृतावनेश्वरी राधा के चरण पंत को उस समय श्री रत्नदी ने ग्रहण कर दिया श्री रत्नदीपी ने श्री राधा के चरण को ग्रहण कर दिया जग्र तो तदी मान उस समय अवसरा भी गया। जागने का अवसर आ गया है यह जानते हुए रथम उन्होंने रथमंजली सखी ने मैंने रथमंजली नाम की जो नित्य सखी है उन सखी ने श्री वृंदावनेश्वरी के श्रीमत चरण पंकज को चक्राहो ग्रहण कर दिया है अनलपा, था इस प्रकार अनेक लोगों ने जब बोध प्रदान किया श्री राधिका को जगाया तब श्री राधिका जा रही है जगा है सब सब तो कोई भी उस उस समय समय श्री राधिका कैसे तो सब तो तो हैं हैं हैं भाई नए बालक है, किशोरी तो इसलिए तो के साथ में ही अनेक प्रकार से बोध प्रदान करने पर स्वाथ, स्वाथ, शायना, स्वाथ शायना, अपना जो जो है, है, उस उस से जो है, तो से अंदर विशाल विशाल श्री राधे का उठा भक्तों के द्वारा बोध प्राप्त करने पर जगाए जाने पर अपनी विशाल निज शैया से स्व स्वायना श्याम सुंदर के, के, के दुपट्टा को देख करके शाम सुंदर के पीले पुत्री का दर्शन करके संकेत हित मुखरा के दम उचो मुखरा एकदम शंकित हो गए और शंकित होकर के कहने लगी प्रमा हाय प्रमा हा हा कैसे हफ हाँ हा हा शब्द का में देख, देख ये राधिका ने क्या लपेट रखा है क्या ओर रखा है दुर्द कनक सवर्णम पिघले हुए सोने के समान अर्थात केसरी रंगे के, अच्छा के? पीताम्बर को पीतांबर के दुपट्टा है उसको श्री राध का धारण कर रखा है दुर्द कनक सवर्ण पिघले हुए सोने के समान, समान। इस को मैंने साय ये तो मुरारी मुरारी तो का बसना था। कल मैंने इसको मुरारी के बक, के कंधे के ऊपर देखा था कृष्ण इस दुपट्टे को उड़ रहे थे पर सखी थे आज तेनी सखी के बक्षस्प के ऊपर ये कैसे वस्त्र कैसे दिख रहा है धारण कर रही है आई आई ये क्या हो हो रहा है है हाँ हाँ, हाँ, हाँ, प्रमाद प्रमाद ये कैसी हो रही व्यवस्थित तो बड़े शुद्ध की है शुद्धांत है द्वारा भी हाय हाय ऐसा प्रमाद में आचरण हो गया कृष्ण से ये भी मिली है क्या तभी बस बदला होगा कृष्ण से इसका भी भेद हुई है क्या ये तो बड़े प्रमाद की बात हो गई हमको तो कृष्ण से बचा करके अपनी बात को रख रह रहे थे परंतु मालूम होता है कृष्ण से भी हमारे प्रमाद के कारण ये मिल गई है बड़ा प्रभाव हो गया अरे उचित नहीं है उचित नहीं है प्रमाद प्रमाद ऐसा कहकर कहकर के, के दुख भी नाचने लगे तब बचा चकित मुखरा के इन वचनों को सुन करके, कभी ये वचन मुखरा के हैं कभी चथरा के हैं। मुखरा के ये हैंचन प्रात पटे कुछ मुखरा के वचन है तो प्रात पीठ पट जो है उनसे श्री प्रिया विराजमान है और नेत्रों में गुणा विराजमान है उस समय श्री राधिका का दर्शन राधिका के बक्षस्प के ऊपर शाम सूर्य के पीताम्बर का दर्शन करके मुखरा आश्चर्य कर रही है हाहा करके तो बचा चकित धी मुखरा के वचन से श्री विशाखा आश्चर्यचकित हो गई और एक बात को सटपटाते हृदय शिक्षा से सल चल दृष्टिया और उस समय चंचल दृष्टि से श्री राधरा के श्री अंग के ऊपर श्याम सुंदर के पीतांग को देख रहे हैं मन विचार करेंगे हाथ किम एधन अब क्या करें यह क्या हो दिशंती तो हाथ किम एता दिशंकी ये कहते हुए श्री राधिका को ही उस वस्त्र की ओर इंगित करते हुए कि इस को तरह से कैसे तो तो सकता नहीं उसको सबने देख लिया है तो के ये क्या है ऐसा कहकर श्री राधिका को सम्बोहित करती हुई त्रागोवा जल बीच विशाखा उस समय जल माने मावे चटना विशाखा जी का एक स्वभाव है कि वे सखी के कमियों को छपाने का प्रयास करती है तो सखी छिद का समरण करना सखी के द्वारा जो त्रुटी बन गई है उसका सर्वदा ढाकना ये प्रयास है श्री बंदा का विशाखा का सखियों का रहता तो आज श्री विशाखा जी से आया शो कंका शुद्ध शामे स्वभाव आंधे अरे जन सी अंति रे है ना तो हैं कि अरे चाची कोई रतन आवे रहते रहते अरे स्वभाव से अंधी स्वभावान ऐसा कह कर दिखे ना तो स्वभाव आंधे अभी नाली कोई दिखे ना अभी दादी को तो ही दिखे ना है ऐसे एक स्वभाव चलन से जुड़ो तो आंधी है जाल तो है कि जाल से खिड़कियों से जो जाली है उस जाली से कमाक्ष से अंदर ब्यता है भीतर सूर्य की प्रातकालीन उगने वाली उगते हुए सूर्य की लाल किरणें भीतर आ रहे हैं तो जालांतर माने गवाक्ष से भीतर आ रही शोभित हो रही है सूर्य की किरण उदित, रही, उदित रही की। छटा जाल सूर्य की किरणों का जाल गवा से अंदर शोभित हो रहा है उस जाल के ही भी स्पर्शोलित स्पर्श को प्राप्त करके का ये ये जो है है तो है हरे सोने की वाला हो गया है कलकांग द्वित हरे सोने की दि वाला हो गया है वैश्य आया श्याम वस्त्र बेबी सखी का श्याम श्याम जो वस्त्र है वो पीती पीति कृत सखी का वोला वस्त्र जो वस्त्र है वो सखी का वस्त्र है जो कि सूर्य की किरणों के कारण पीला रहा है विषय तो अल्देव क्यों शंका करती है शुद्ध प्रतिश शुद। हमारी सखी तो बड़ी शुद्ध प्रति वाली है इनके ऊपर क्यों तो शंका करती है ऐसे जिसने कहा आज में ही अपने अपने घर से आ गई और जब ऐसा कहा था श्री विशाखा जी ने उस समय मुखरा और जटला तोड़ कर विशाखा तू सही कम है कोई बात ऐसा वो ऐसा कुछ कम ऐसा कह करके सब दीखा कहकर समाधान इतने में ने स्वस्व देवता वे अपने अपने घर से आज पदा शीघ्रता से वहां, वहां आ गई सब शीघ्रता उस गति सब एक जल्दी से जाकर के आई है एक नई सी बात हो रही है और कहीं वाद विवाद हो रहा है, है। इसलिए सारी सखी एक उठ करके और तो जल्दी जल्दी आई इसलिए सब प्रस्खलन गति हो इनकी गति भी लड़खड़ा रही है लड़ खड़ा तो बा, विशाखा के वचनों को सुनकर के मुखरा हाई कंखे ऐसा कहते हुए चली गई गए विशाखा के बचन को सुनकर के जब मुखरा चली गई श्री विशाखा के वचन मुखरा को वंचित करने वाले होकर के ही विराजमान थे मुखरा को भ्रम में डालने वाले थे वंचित करने वाले थे ठगने वाले थे अत मुखरा के चले जाने पर तत्न्यास दुष्ट का मुखरा चली गई कि अच्छा मैं जाती हूं जटला भी ये कह के चली गई अरे ऊपर के मैं भी जा रही थे ऐसे कहके जटला भी चली गई है मुखरा भी चले गई उस समय कामास। अन्य दुष्ट कामा श्री राजा की अन्य जितनी भी सखी है वे सब सखिया उस समय सखी आकर उस समय श्री का दर्शन जाता है उस समय एक सखी दूसरी सखी से रही है। अरे भीर बड़े दिन में लिखी अलीर बड़े दिन में लिखी ऐसा कहकर सब एक दूसरे से गले बिर गई जितनी भी सखी है सखी अच्छे हैं ना अच्छे है ना क्वेश्चन पूछती हुई सब एक दूसरे के गले मिल रहे एक एक शहर एक से एक सखी एक दूसरे से मिली परिहास एक दूसरे के साथ में हास परहास करती हुई भी, भी विराजमान हो रही है अर्थात श्री राधिका के साथ में श्यादर का मिलन चिन्ह उन चिन्हों को पादात्म्य के कारण इन सखियों के अंग में दर्शन करके भी प्रयास कर रही है अरे आज वो में बड़ी सुंदर सुप्त रहित मादक आग्रह ऐसे परिहास जो है वो परिहास उनको भी करते तो हुए परास एक दूसरे के साथ में करते परिहास सुश्लिष्ट मंडल तैरी देशा और उस समय भिड़ भिड़ करके सखी बहुत ज्यादा है तो एक साथ शैया भवन में इतनी भीड़ हो गई है ऐसी स्थिति में सुश्रेष्ठ मंडल तेरे को खाना जो मंडल है वो खुली हुई नहीं है। हुई, बैठे हैं बल्कि करके एक दूसरे से भिड़ी हुई ये बैठते हैं और वही कृतोपदेशा एक दूसरे पर स्थान देती हुई तुम बैठे यही आ जाए यहीं आ जाए यहीं आ जाए जा। ऐसे करके वहां पर ही उपवेशा विराजमान करके स्वार्थ रक्त होने ये चतुष्ठ का उस समय आगुण रत्न बने हैं चतुष्का सब अलग अलग चौकी चोगी, उन चौकियों के ऊपर भी बैठे तो गई कोई धरती में बैठ गई कोई चौकी के ऊपर बैठ गई है जो भी वहां पर तो चतुष्कता जो छोटी छोटी चौकी है मूढ़ा मूढ़ाओं के ऊपर ये सब सर विशुण रत्न बने जिनमें सोने से बनी हुई है जो चौकिया और जिनमें सुंदर रत्न जड़े हुए हैं, ऐसी उन चौकों को तो में समस्त हर्ष निश्चय आशे समय सृष्टा कया सुमेव तदास्त। श्री ने समस्त श्रीराधका समस्तों इतने नहीं श्री श्यामला है ये श्रोत पक्षा है तो पहले जो श्री राधिका के स्वपक्ष वाली है वे स्वपक्ष आ गई हैं स्वपक्षा में भी चारों प्रकार की सखी हैं वे आ गए प्रियम सखी प्री सखी प्राण सखी और नृत्य ये चारों प्रकार की सखी है वे वहां पर आ गई हैं सब बैठ गई हैं और इन्हीं के बीच में अब स्वरूप पक्षा श्री श्यामला तो श्री श्यामला जी का अब व्यक्तित्व वर्णन कर रहे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है श्यामला जी का स्वरूप कैसा है कि श्री राधिका मिडल में समस्त हर्ष हर्ष्यक्ष श्री राधिका का कुछ के साथ में मिलन हुआ है यही इनका अभिष है मानो समस्त हर्ष हर्षा समस्त हर्ष की ही मानो वर्षा हो गई तो संपूर्ण हर्ष रूपी सस्त माने खेती उसकी ही वर्षा हो गई आज मानो बहुत बढ़िया खेती हो गई है श्री राधिका का कृष्ण के साथ में मिलन हुआ तो जैसे एक किसान अपनी खेत में सुंदर वर्षा होते हुए देखकर के बड़ा आनंद होता है माहौल में माह के महीने में जब वर्षा होती है तो दुनिया के अरे पहले ठंडी इतनी पड़ रही और वर्षा होने लगी परन्तु तो जो किसान है वो तो बड़ा प्रसन्न होता है अरे बर्षा नहीं है माहौल नहीं है ये चना चना खेत खेत वाले के तो बढ़िया एक बार वर्षा हो गई बहुत अच्छी बात तो जैसे सस् वर्षा खेत की ही वर्षा हो रही हो खेती की वर्षा हो रही है ऐसी का मिलन ही वर्षा के समाधान तद दिण दिण जिसके हृदय दृश्य कर लिया था शामला उस तत्मला जी वहां पर आए समय माने निकट आदि समय आम विज्ञान ये समय को जानने वाली जब तलंगा का प्रयोग है पहले समय शब्द है निकट और दूसरे समय का अर्थ है वो है समय टाइम तो श्री राधिका के निकट आई ये समय को जानने वाली तोया शब्द का अर्थ है निकट समया भिक्षा ये सब निकटवाची शब्द है सह, समया भिक्षा ये सब निकटवाची स तो श्यामित हो श्री श्याम उस समय आई समय विद्या को तो जानने वाली है उस समय निकट बिकट आती है सृष्टा उस समय श्री राधिका का दर्शन कर रही हैं जो कि अपूर्व शोभा से युक्त हो करके श्री राधिका विराजमान है तदाश तत्व उस समय श्री राधिका के पास में त करके ये खड़ी हुई है, है। एकदम हर्षित हो गई और हर्षित कहती हुई हर्षित तो होती हुई कह रही है कि श्यामे कमेव अथ विचित्र मामा बोले अरे शामदा तेरी बड़ी उम्र है मैं तेरा स्मरणी कर रही थी और मैंने तेरी याद के और तो तू आ गई तो कर रही थी स्मरण करते ही तू आ गई बड़ी उम्र मन बेट बता विधना यथे वो आज मेरी आंखों के सामने तेरी याद के और तो तू उपस्थित हो गई सौभाग्य से आज भाग्य ने ही तुझे मुझे मिला है है आज आज तेरा मंगल में हुआ ये पता लगेगा आज मुझे रही हूं। मुझे आश्वस्त हो विश्वास कि जरूर आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि परम मंगलमुखी तेरा मैंने दर्शन कर दिया है उठने ही सबसे पहले तेरा मुख दर्शन किया मंदिर मतलब मुखी तेरा दर्शन किया है इसलिए आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा तो मन मेरे वर्त वर्तमान विधना यथिव भाग्य ने आज सबसे पहले तेरा दर्शन मुझे कराया है आज तू आई अब तो सब सर्व कल्याण होगा तब बस सतर्ष बिग्री फलिष्यूचे जैसे तू आई इसी तरह से तेरे आने के परिणाम रूप में वृक्ष जब हो जाए मेरे आदय में तब तेरी तरह से तर्श जो तृष्णारूपी वृक्ष है वो फलश जब फलित हो जाए अद्यू तरह तरह गणी सुख सुप्रभाव तब तो मेरी मानूंगी कि आज हुआ कहने का मतलब है है कि तू तो अब मेरा मेरा आज, आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा तो मैं तेरा विचार कर रही थी विचार करने के साथ ही साथ विधाता ने तुझे मेरी आंखों के सामने उपस्थित तो कर दिया जैसे विधाता ने तुझे उपस्थित किया किसी तरह से स्नानूपी मेरी, मेरी प्यासरूपी जो वो वृक्ष वह यदि फल लेने लग जाए तो मैं समझूंगी कि आज तो प्रभाव हुआ अर्थात तेरे आने का और फल भी मुझे मिलना चाहिए तू जैसे आई है तो इसका फल भी और मुझे दर्शन होना चाहिए और अवश्य होगा तो आई है तो चलो आज मेरा दिल बढ़िया दिखेगा पर तो मेरे अभिलाषा का वृक्ष फलीभूत होगा उसमें फल लगे रूपा का आज फलीभूत होगी तब मैं इसे सुप्रभात माप्त होगी यहां पर तो अलंकार का प्रयोग रहा है कि हुआ सस्वत सखीद शिक्ष्य मान होगा ये तो हेतु तो, हुए तो तो तो, तो तो है उसका सस्व आप आई जो वृक्ष है कृष्ण मिलन की अभिभाषा तृष्णारूपी ये जो वृक्ष बोया है इसको होने वाली तुम्हें तुम सखियों ने मेरी इस हृदय रूप की क्यारी में ये तृष्णा रूपी वृक्ष बोया है। माने संततम और तुमने ही इसको सींचा सींच सींचने से संततम संत निरंतर समे माना ये तृष्णा रूपी वृक्ष अत्यंत बड़ा होकर के भी बिराजमान हो गया भागवाली सखी इतना बड़ा होने पर भी हा ये वृक्ष अभी फल क्यों नहीं दे रहा है वृक्ष तो आप फलों का खूब बड़ा हो गया ये कृष्णारूपी वृक्ष खूब बढ़ गया है तो अब तो इसको फल देना चाहिए था ऐसा भी नहीं है कि सींचना बंद कर दिया हो अभी भी तुम सींचती हो सस्व सखी आपे हमें सुंदर सचिमान हो तुम सखियों के द्वारा इसको निरंतर खाद पानी नहीं दिया जाता फिर भी नातिया अभी तक इसमें फल क्यों नहीं लगे क्या अब था? हाल हाँ वो अवसर कब आएगा जबकि इसे तृष्णा रूपी के वृक्ष में लगे हुए फलों का मैं दर्शित करूंगी अर्थात फल का साक्षात्कार होगा वो समय कब आएगा ऐसे तो जब कहा सो ही श्यामला जगह आप उत्तर देते भी कह रही है वैसा की गला क्यों कह रहा है कि वृक्ष में फल नहीं लगे जबकि मैं साक्षात देख रही हूं कि तेरे हृदय में जो आशा रूपी वृक्ष है उसके फल तेरे संपूर्ण अंग में साक्षात दिख रहे हैं लाली लाली तेरे में दिख रहे हैं तो ये नहीं कह सकती है है है कि तुमने जो लगाया वो हुआ है। वो में हो गया और वे फल के वे फल मैं साक्षात देख सकती हूँ तेरे अधरों पर संतावनी के चिन्ह तेरे कपोड़ पर मस्तक के ऊपर जो सुंदर मैलों में ओठों में जो कज्जल के चिन्ह है चिन्ह है वो साक्षात रूप दिख रहे हैं अतः सखी कह सकती वास्तव में यह वृक्ष हो तो चुका है ऐसे दोनों सखियों की जो चर्चा है बड़ी महोत्सव श्री शानदा जी की, की जो आ, किशोरी के साथ में आगे जो चर्चा है वो एकदम रस को पर बढ़ाने वाली रस का उच्छलन करने वाली और प्रीति को बढ़ाने वाली, जहां पर कहीं भी कोई कटाक्ष नहीं है बल्कि प्रीति को बढ़ाने के सर्वदा सर्व का प्रोत्साहन होने पर भी जहां रस का प्रोत्साहन है एक प्रयास होता है जो किसी को हतोत्साहित करस है दो सखियों के बीच में श्यामदा जी का और किशोर जी के साथ में जो रस्तों निरंतर लयन का बढ़ाने वाला और ये जो सखी का स्रोत पक्षाओं का जो स्वरूप है और सखियों का जो परिहास का स्वरूप है वो परिहास का स्वरूप परम परम फल जहां पर प्रीति निरंतर लयन करती है उसी और बड़ी मीठी चुटकी जिसमें भी जा रही है और पर हृदय अपूर्व तो आनंद प्रयास करने वाले के और जिसका प्रयास किया जा रहा है उसके हृदय में भी अपूर्व तो आनंद उत्पन्न हो रहा है यही प्रयास का सर्वोत्तम स्वरूप है जब एक कहीं खंडित हो जाए हतो हतोत्साहित हो जाए तो प्रयास का श्रेष्ठ स्वरूप नहीं लेगा जय जय गोवा जय चाहिए